सीएईटी एनसीईआरटी -E -E द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला कविता मंजरी इस श्रृंखला में आज सुनते हैं छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता आह धरती कितना देती है मैंने छटपन में छिपकर पैसे बोए थे सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेट बनूँगा। पर बंजर धर्दी में एक न अंकुर फूटा। बंध्या मिटी ने न एक भी पैसा उगला। सपने जानी कहा मिटे कब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जो हता रहा दिनों तक। बाल कलपना के अपलक पावडे बि मैं अबोध था मैंने गलत बीज बोए थे ममता को रोपा था तृष्णा को सींचा था अर्धशती हहराती निकल गई है तब से कितने ही मधुपत झर बीत गए अनजाने ग्रीष्मतपे वर्षा झोली शरद मुस्काई सीसी कर हेमंत कपे तरु झरे खिले वन और जब फिर से गाढ़ी उधरी लालसा लिए गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे भू के अंचल में मणि माणिक बांध दिए हूं मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी-छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं छाता कहूं के विजय पताकाएं जीवन की या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी जो भी हो वे हरे-हरे उल्लास से भरे पंख मार कर उड़ने को उत्सुक लगते थे डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे से निर्निमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखता सा सा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले बीज सेम के रूपे थे मैंने आंगन में और उन्हीं से बोने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है तब से उनको रहा देखता धीरे-धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे बेले फैल गई बलखा आंगन में लहरा और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है छोटी तारों से छितरे फूलों के छींटे झागों से लिपटे lehri shaamal latron par sundar lagti thi maavs ke hasmukh nab se choti ke moti se aanchal ke bunto se oh samay par unme kitni phaliyan tooti kitni sari phaliyan kitni pyari phaliyan patli chaudi phaliyan uff unki kya ginti लंबी लंबी अंगुलियों सी नन्ही नन्ही तलवारों सी पन्ने के प्यारे हारों सी झूठ न समझे चंद्र कलाओं सी नित बढ़ती सच्चे मोती की लड़ियों सी ढेर ढेर खिल झंड झुंड झिलमिल कर कचपचिया तारों सी आह इतनी फलियां टूटी झाड़ों भर खाएं सुबह शाम घर-घर में पकी पड़ोस पास के जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई बंधु बांधवों मित्रों अभ्यागत मंगतों ने जी भर-भर दिन रात मोहल्ले भर ने खाई कितनी सारी फलियां कितनी प्यारी फलियां यह धरती कितना देती है धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर रत्नप्रसविनी है वसुधा अब समझ सका हूं इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं जिससे उगल सके फिर धूल सुनहले फसलें, मानवता की, जीवन श्रम से हसें दिशाएं, हम जैसा बोएंगे, वैसा ही पाएंगे। मित्रो, आह धर्ती कितना देती है कविता में, सुमित्रा नंदन पंत ने, धरती के उस रूप का वर्णन किया है जो संपूर्ण जीवन का आधार है उन्होंने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार धरती पर डाले गए एक बीज से पूरे का पूरा वंश उपजता है और बढ़ता चला जाता है प्रकृति के इस रूप को कवि ने जीवन से जोड़ते हुए दर्शाया है कि हम जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फसल उगेगी इसके लिए उन्होंने अपने बचपन का उदाहरण भी दिया कि पैसा बोने की कल्पना बच्चे अक्सर करते हैं परंतु पैसे बोने से वो बढ़ते नहीं मित्रों हम सब के बचपन की कहानी अलग-अलग होती है सुमित्रा नंदन पंत जी ने तो अपने बचपन की एक कहानी को कविता के माध्यम से हमें बता दिया अब आप भी अपने बचपन की कोई ऐसी मजेदार कहानी जो कविता को व्यक्त करती हो को नई कविता का रूप दीजिए अथवा चित्रण कीजिए अभी आप सुन रहे थे यह कविता विषय संयोजन तथा वाचन आलेख रविंद्र कुमार विशेष परामर्श डॉ ज्योत्सना तिवारी वाचन तथा कविता पाठ राजश्री त्रिवेदी धन्यंकन बटी लैंगलिंगडो सर्वोज महापात्रा और शानू मुक्सीम निर्माण सहायक विमलेश चौधरी ध्वनि संपादन तथा निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एनसीईआरटी